चैतन्य चरितावली पिता का प्रलोक गमन रात्रि सुप्रभातम् रात्रिष्य भविष्य सुप्रभा हंत नल गज उज्जहार सूर्यास्त के समय कमल मून जाते हैं रस लोलुप एक भ्रमर भी कमल के साथ उसमें बंद हो गया रात्रि में कमल के भीतर ही भीतर बैठा वह मनसुबे बांध रहा था अब थोड़ी देर में मनोहर सुंदर प्रभात हो जाएगा भगवान भुवन भास्कर उदित होकर संपूर्ण लोगों को आलोक प्रदान करेंगे उस समय मारे प्रसन्नता के कमल खिल जाएगा चकवा अपनी प्यारी चकवी के रात्रि भर के वियोग को भूल उसे पाकर हंसने लगेगा इस प्रकार वह चिंता कर ही रहा था कि ओहो बड़े ही कष्ट की बात है उसी समय एक मतवाला हाथी वहां चला आया और जिस कमल की दंडी में वह फूल था उसे तोड़कर कुचल डाला भ्रमण के सब मनसूबे मन के मन में ही रह गए पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता अब बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी उस लता पर छोटी छोटी कलियां आने लगी उनकी भीनी भीनी गंध के कारण मिश्र जी कभी कभी अपने आपे को भूल जाते वे सोचने लगते भगवान मेरी चिरा विलषित आशा को अब शीघ्र ही पूर्ण करेंगे मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने लगेगी वह दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा माता पिता की यही सबसे मधुर और सुखकारी कामना है कि वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र के साथ देख सके संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है शचि देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे तेरे मन कुछ और है विधना के कुछ और विधि को मिश्र जी का मनसूबा मंजूर नहीं था उसने तो कुछ और ही रचना रच रखी थी मिश्र जी अपने प्यारे पुत्र का विवाहोत्सव इस शरीर से न देख सके निमाई अब ग्यारह वर्ष के हो गए निमित्त समय पर पढ़ने जाते और रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते एक दिन उन्होंने देखा पिताजी ज्वर के कारण अचेत पड़े हैं उन्होंने घबरा कर माता से पूछा अम्मा पिताजी को क्या हो गया है उदास होकर माता ने कहा बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है निमाई पिता की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने स्वर में कहा निमाई बेटा मुझे थोड़ा जल पिला दे। निमाई ने पास के बर्तन में से जल पिलाया अपने वस्त्र से उनका मुंह पोछा और प्रेम के साथ पूछने लगे पिताजी अब आपकी तबियत कैसी है करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा अब मैं अच्छा हूँ चिंता की कोई बात नहीं तो पढ़ने नहीं गया निमाई ने अनमनस्क भाव से कहा अब जब तक आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने ना जाऊँगा मिस्र जी चुप हो गए निमाई उदास भाव से उनके पास बैठे रहे कई दिन हो गए जर कम ही नहीं होता था वैद्य को भी शचि देवी ने बुलाया घर में इतना द्रव्य नहीं था कि बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया जा सके पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं की बताई हुई दवा कभी कभी दी जाती किंतु रोग घटने के स्थान में बढ़ने लगा मिश्र जी अपने जीवन की आशा से निराश हो गए उन्हें अपने अंतिम समय का ज्ञान हो गया क्षीण स्वर में उन्होंने शची देवी से कहा अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है मालूम होता है इस शरीर से अब मैं अपनी आशा को पूरी होते न देख सकूंगा। अच्छा जैसी रघुनाथ जी की इच्छा मैं अब क्या कहूँ मेरे साथ तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त न हो सका भगवान की ऐसी ही मर्जी थी अब मैं तो थोड़े ही समय का मेहमान हूँ निमारी का ख्याल रखना इतना कहते कहते मिस्र जी की सांस फूलने लगी आगे वे कुछ भी न कर सके और चुप होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे शचिदेवी फूट फूट कर रोने लगी पिता की ऐसी दशा देखकर कर निमाई ने उन्हें खाट से नीचे उतारने की सलाह दी मिश्र जी नीचे दाब के आसन पर लिटाए गए मिस्र जी ने नीचे से धीरे धीरे कहा मुझे श्री भागीरथी के तट पर ले चलो उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता के साथ उन्हें स्वयं गंगा तट पर ले गए ग्यारह वर्ष के बालक ने किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दिया माता की सहायता से वे स्वयं जी को गंगा तट पर ले गए निमाई ने भी समझ समझ लिया कि अब पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं इसलिए उन्होंने रोते रोते कहा पिताजी मुझसे क्या कहते हैं मुझे किसके हाथों सौंप रहे हैं मिश्र जी ने अपने शक्तिहीन हाथ को धीरे धीरे उठाकर निमाई के सिर पर फिराया और उनके सिर को छाती पर रखकर छीण स्वर में कहा निमाई मैं तुझे भगवान विश्वम्भर के हाथों सौंपता हूँ वे ही तेरी रक्षा करेंगे यह कहते कहते मिश्र जी ने पुण्यतोया भगवती भागीरथी की गोद में अपना यह नस्वर शरीर त्याग दिया निमाई और सजी देवी चित्कार करके रोने लगे सगे संबंधियों ने उन्हें धैर्य धारण कराया यथा विधि ने पिता की अंत्येष्ट क्रिया की पिता के परलोक गमन से उन्हें बहुत दुख हुआ माता को तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत होने लगा उन्हें मिश्र जी के असामयिक मृत्यु से बहुत दुख हुआ घर में कोई दूसरा नहीं था इसलिए गौर ने ही माता को धैर्य धारण कराया उन्होंने माता से कहा अम्मा भाग्य को कौन भेंट सकता है मेट सकता है मृत्यु तो एक ना एक दिन सभी की होनी ही है हमारे भाग्य में इतने ही दिन पिताजी का साथ बदा था अब वे हमें छोड़ चले गए तुम इतने दुखी मत हो तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ निमाई के समझाने पर माता ने धैर्य धारण किया और अपने शोक को छिपाया